सांकर भाष्यार्थ अध्याय बृहदारण्यकोपनषद शांक्या अध्याणचार अपरे भाव्ये वर्णय नषय विशिष्ट विज्ञात भावे तेनाते अविद्यावर्तकं चद्यजनित विज्ञानमिति एकस्थे वचना विज्ञा प्रज्ञा कु द्रोतव्यों मंत्यो निधि धात सोन्वे स विजिग जिज्ञासी इत्यादी कुछ अन्य लोगों का कथन है कि उपासना के द्वारा आत्मविषयक अन्य विशिष्ट विज्ञान की भावना करनी चाहिए उससे आत्मा का ज्ञान होता है और वही अविद्या की निवृत्ति कराने वाले हैं आत्मविषयक वेद जनक विज्ञान उसकी निवृत्ति करने वाला नहीं है इस विषय में ये वचन भी है उसे जानकर तद विषयक बुद्धि करे आत्मा का साक्षात्कार करे तथा उसका श्रवण बनन और निधिध्यासन करे उसका अन्वेषण करना चाहिए तथा उसे जानने की इच्छा करनी चाहिए इत्यादि न न च नर्थरावात्म तेवासीत पूर्विधि कस्मा आत्मस्वूपथनात्मन प्रतिषेधवाक्यजनित विज्ञान व्यतिरेक अर्थान्तरस्य कर्तव्यस्य से बाह्यस्य वा भावात वधेः भावात् तिवे साफल्यत्रवाक्यश्रवणमात्रजनितान व्यति पुरसत्वृत्ति गम्यते यूर्णमागकामो यजेतमाद नि दर्शपूर्णमास विधिवाक्यजनितानम दर्शपूर्णमासानुष्ठान तत्धिकाराद्यपेक्षानुभवती ऐसी बात नहीं है क्योंकि इस वाक्य का कोई अर्थान्तर नहीं हो सकता आत्मे तेवपाशिता यह अपूर्व नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि आत्म स्वरूप की कथन और अनात्म प्रतिशेध वाक्य जनित विज्ञान से भिन्न इसका मानसिक या बाह्य कर्तव्य संबंधी कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता विधि की सफलता वही होती है जहां विधि वाक्य के श्रवण महा से होने वाले विज्ञान के सिवा कोई अन्य पुरुष प्रवृत्ति भी जानी जाए जैसे स्वर्ग की कामना वाला दर्श पूर्णमास यज्ञों द्वारा जजन करे इत्यादि वाक्यों में यहां दर्श पूर्णमास संबंधी विधि वाक्य से होने वाला विज्ञान ही दर्श पूर्णमास यज्ञों का अनुष्ठान नहीं है वह तो अधिकारी आदि की अपेक्षा से पीछे होने वाला है न नेति नेति इत्यादि प्रतिपादक वाक्य जनित विज्ञान ने इध्यात्मतिपादकवाक्यजनित व्यतिकर्शपूर्णमावत्षव्यापार संभवती जनित तदवाक्यजनितज्ञान किंतु नेति नेति इत्यादि वाक्यों से होने वाले विज्ञान के सिवा उच्च दर्शपूर्णमा के सम्मान कोई और पुरुष व्यापार होना संभव नहीं है क्योंकि इन वाक्यों से होने वाला विज्ञान तो सब प्रकार के व्यापार की निवृत्ति का हेतु है न जनकम् नुदासीन विज्ञान प्रवृत्तिजनक अब्रमाणात्म तत्त्वमसि निवर्तकवाच्चवा द्वितीय तत्वसीदीवाक्या न च चीवृत्तौ रूप पद्यते निरोधात् अतः उदासीन विज्ञान प्रवृत्ति का जनक नहीं हो सकता इसके सिवा एक मेवा द्वितीयम तत्वमसी इत्यादि वाक्य अब्रम्ह और अनात्म विषयक विज्ञान की निवृत्ति करने वाले भी हैं और उसकी निवृत्ति होने पर प्रवृत्ति का होना संभव नहीं है क्योंकि अनात्म विज्ञान की निवृत्ति और पुरुष प्रवृत्ति में विरोध है पूर्व पक्ष वाक्य विज्ञान मात्रा विज्ञान मात्रात्रा वाक्यजनित्ञाना ब्रह्मात्म्ञानी निवृत्तिरिचे पूर्वपक्ष किंतु मात्र से ही अब्रह्म एवं अनात्म विज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती न तत्वसी ने आत्म वेदमेवा द्वितय ब्रह्म वेदमृत नानिदस्ती दृष्टु तदेव ब्रह्म इत्यादि विद्धि इत्यादिवाक्या तद्वादिवात्दांति ऐसा मत कहो क्योंकि तू वह है यह कार्य आत्मा नहीं है यह कारण आत्मा नहीं है यह सब आत्मा ही है एक ही अद्विती है यह अमृत ब्रह्म ही है इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है उसी को तु ब्रह्मजान इत्यादिवाक्य उस अनात्म प्रत्येद का ही प्रतिपादन करने वाली है द्रष्टव्य समर्पकारण्यता नीति चेत पूर्वपक्ष ये तो द्रष्टव्य विधि के विषय को समर्पण करने वाले हैं न अर्थातरावाद आत्मवस्तु स्वरूप उत्तरवाद आत्मवस्तुस्वर् रेवा वाक्य तत्वसी इत्यादि श्रवण काल एवं तद्दर्शन से कृतवाद्यधेनातर कर्तव्य मृत मोक्तरमेतत् सिद्धांति ऐसा मत कहो क्योंकि इनका अर्थर नहीं हो सकता ऐसा कहकर हम उसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं आत्म वस्तु के स्वरूप को समर्पण करने वाले तत्वमसी इत्यादि वाक्यों से ही उनके श्रवण काल में ही आत्मदर्शन हो जाने के कारण दृष्ट विधि से कोई अन्य अनुष्ठान कर्तव्य नहीं है इस प्रकार इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है आत्मा स्वरूपान व्याख्यान मात्रेण आत्मविज्ञाने विधिम्तरेण न प्रवर्ततक्ष किंतु बिना विधि के केवल के अनुवाद मात्र से ही पुरुष आत्मविज्ञान में प्रवृत्त नहीं हो सकता न आत्मवादीवाक्य श्रवणन आत्मविज्ञान से जनता कि भो कृत कारण त्रवणे न इति प्रवर्तत अनवस्था यथा अनावस्था प्रसंगा यहामवादीवाक्या्रवणे विधिम्तरे न न प्रवर्त तथा विधिवाक्या्रवणे विधिम्तरेण न न प्रवर्तिष्यतरापेक्षा तथा तदर्थश्रवणे प्रत्येन प्रसज्येत सिद्धांति ऐसा नहीं है क्योंकि आत्मविज्ञान तो आत्मवादी वाक्य के श्रवण महात्व से ही उत्पन्न हो जाता है फिर किए हुए को करने का अर्थ ही क्या है यदि कहो कि विधि के बिना पुरुष उसे सुनने में भी प्रवृत्त नहीं होता तो यह ठीक नहीं है क्योंकि इससे अन्वस्था दोष का प्रसंग उपस्थित होता है जिस प्रकार तुम्हारे मतानुसार पुरुष विधि के बिना आत्मवादी वाक्य के अर्थ को श्रवण करने में प्रवृत्त नहीं होता इसी प्रकार वह विधि के बिना विधि वाक्यर्थ को श्रवण करने में भी प्रवृत्त नहीं होगा इसलिए एक दूसरी विधि की आवश्यकता होगी इसी प्रकार उस विंध्यंतर का अर्थ श्रवण करने में भी अन्य विधि के बिना प्रवृत्त नहीं होगा इस तरह अनावस्था का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा वाक्य जनितात्म ज्ञान स्मृति संतते श्रवण विज्ञान मात्राद अर्थांतरत्व मिति तो भी पूर्वक्षवण विज्ञान मात्र से वाक्य जनित आत्मज्ञान की स्मृति का प्रवाह तो दूसरी ही चीज है न अर्थ प्राप्तवात्वात्मतिदकवाक्यश्रवण आत्म विषय विज्ञानमुत्प्य तदुत्प्यम तद्विषम मिथ्याज्ञानम निवर्तयदत्प्य आत्म विषय मिथ्या ज्ञान निवृत्त चत्प्रभावा न नवंति ना स्वाभाविको नात्म वस्तुभेद विषया सिद्धांती नहीं वह तो अर्थतः प्राप्त है जिस समय भी आत्म प्रतिपादक वाक्य के श्रवण से आत्म विषय ज्ञान उत्पन्न होता है उसी समय वह उत्पन्न होने वाला ज्ञान आत्मविषयक मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति करता हुआ ही उत्पन्न होता है तथा आत्मविषयक मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर तजनित अनात्म वस्तुभेद विषयक स्वाभाविक स्मृतियाँ भी नहीं होती अनुवगते आत्मावगत ही सत्यामल्य नावगम्यते अनित्य दुखा सुध्यादी, सुध्यादी वत्वात आत्म विज्ञान स्मृति अनी दुखाशुद्यदिशुदी बहुदोष्वाद आत्मवस्तुन से तलक्षण तस्मात्मस्मृतिनाम आत्गतेर भाव प्राप्ति परिशेषात्त्मक विज्ञानस्मृतिसततेरर्थत शोक शोकमोह भया जाख दोष निवर्तकवाच्च तस्मृतः विपरीत ज्ञान प्रभो ही शोकमोहादिदोष तथा मोहः विद्वान् विभेति कत अभम वही जनक प्राप्त भिद्य हृदय घंति स्मृत इसके सिवा अनात्म वस्तु विषयक स्मृतिया अनर्थकारणी है ऐसा बोध हो जाने से भी उनकी आवृत्ति नहीं होती आत्मज्ञान हो जाने पर अन्य वस्तुएं अनर्थ रूप से ज्ञात होती है क्योंकि वे अनिचता दुख एवं अशुद्धि आदि अनेकों दोषों से युक्त है और अनात्म वस्तु उससे भिन्न स्वभाव की है अतः आत्मज्ञान होने पर अनात्म विज्ञान जनित स्मृतियों का अभाव प्राप्त होता है अंतत् गत्वा, गत्वा विज्ञान संबंधी स्मृति का प्रवाह अर्थतः प्राप्त होने के कारण विधि का विषय नहीं है क्योंकि आत्मस्मृति तो शोक मोह भय श्रम आदि बहुत से दुख और दोषों की निवृत्ति करने वाली है शोक मोहादि दोष तो विपरीत ज्ञान से ही होने वाला है इस विषय में उस अवस्था में क्या मोह है आत्मज्ञानी किसी से भी भय नहीं मानता हे जनक तो निश्चय अभय को प्राप्त हो गया है हृदय की ग्रंथि टूट जाती है इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण है निरोधस्तर स्थानीय चेत अथापि सैचित वृत्तिधेदवाक्यजनितात्म विज्ञा इति चेत पूर्वपक्ष तथा ज्ञान से भिन्न निरोध भी तो एक मोक्ष का साधन है तात्पर्य यह है कि जनित आत्म विज्ञान से अर्थांतर होने और शास्त्रांतर में मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्तव्य रूप से ज्ञात होने के कारण चित्तवृत्ति निरोध की विधेय विधेयता तो है ही न मोक्ष साधनत्वे नानव साधन नानवगमान ब्रह्मात्म वेदाषु ब्रह्मात्मिज्ञा परम पुरुषार्थ साधनत्वे नाव गम्यते। आत्मान एव्वे तस्मा तस्वर्व अभवत ब्रह्म विदाति पर सो है वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म आचार्यवाण पुषो वेद तस्वे चिं अभि वै ब्रह्म वेद सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वह मोक्ष के साधन रूप से नहीं जाना जाता वेदांत शास्त्रों में ब्रह्मात्म विज्ञान के सिवा अन्य कुछ भी परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप से नहीं जाना जाता जैसा कि आत्मा को ही जाना अतः वह सर्वरूप हो गया ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है जो भी उस परब्रह्म को जानता है ब्रह्म ही, ही हो जाता है आचार्यवान पुरुष को ज्ञान होता है उसके लिए तभी तक देरी है जो इस प्रकार जानता है अभय ब्रह्म ही, ही हो जाता है इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों से सिद्ध होता है अन्य साधनवाच निरोध से न्यात्म विज्ञान तत्स्मृति संतान व्यतिरेक चित्तवृत्ति अस्ति। अभ्युपगम्येत उक्तम् न तु ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेक अन्य मोक्षसाधनम अवगम्य इसके सिवा निरोध भी किसी अन्य साधन से सिद्ध होने वाला नहीं है अर्थात आत्मविज्ञान और उसकी स्मृति के प्रवाह के सिवा चित्त वृत्ति निरोध का कोई अन्य साधन नहीं है यह बात भी हम उसे मोक्ष का साधन मानकर कहते हैं वस्तुतः तो ब्रह्म विज्ञान के सिवा मोक्ष का कोई दूसरा साधन जानने में ही नहीं आता आकांक्षा, भावना, आकांक्षाभावनाभाव यदुम यजेते त्याद किम के न कथम भावनाकांक्षायां साधनेति कर्तव्यता फलसाधने कर्तव्यतांक्षापनयन यहादेहात्म विज्ञान इति विधाप्युप्यत एक तत्वसी नेतरम अयमा ब्रह्म इत्यादि विज्ञान समकालव सर्वाकांक्षावृत्ते विज्ञाने विधि प्रवर्तते, प्रयुक्त प्रवर्त विध्ययुक्तवस्था दोशमवोच नए एक ब्रह्म इत्यादिवाक्यु विधिवगम्य आत्मस्वानवश अवनाय का खंडन करते हैं आत्मविज्ञान में आकांक्षा का अभाव होने के कारण भावना का भी अभाव है तुमने जो कहा कि यजेत इत्यादि विधि में किसका किसके द्वारा किस प्रकार यजन करे ऐसी भावना की आकांक्षा होने पर जैसे फल साधन और इति कर्तव्यता के द्वारा उस आकांक्षा की निवृत्ति की जाती है उसी प्रकार यहाँ आत्मविज्ञान संबंधी विधि में भी उसका होना संभव है सो तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं क्योंकि एक मेवा द्वितीय ब्रह्म तत्वमसी नेति नेति अनंतरम अबाह्यम एयमात्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों के अर्थ का ज्ञान होते ही सब प्रकार की आकांक्षाएं निवृत्त हो जाती हैं तथा वाक्यार्थ के ज्ञान में पुरुष विधि से प्रेरित होकर प्रवृत्त नहीं होता उसमें विध्यंतर का प्रयोग मानने से अनवस्था दोष आता है यह हम ऊपर बदला चुके हैं इसके सिवा एक मेवा द्वितीय ब्रह्म इत्यादि वाक्यों में विधि देखी भी नहीं जाती क्योंकि उनका पर्यवसान तो आत्म स्वरूप के अनुवाद मात्र में ही हो जाता है वस्तु वस्तुस्वरूपान्याख्यान मात्रत्वाद् अप्रामाण्य मिचे अथापि शाद्यथा रुद्रतम, माधव सोरोदितरोदितुद्र से वस्तुपावाख्यान मात्रवाद्रमाण्यम एवंवाक्या चेत वस्तु स्वरूप के अनुवाद मात्र होने से तो उनकी अप्रामिकता सिद्ध होते हैं अर्थात जैसे सौरोदित दरोदित्त, दुद्रश्य रुद्रत्व इत्यादि वाक्यों में वस्तु के स्वरूप का अनुवाद मात्र होने से उनकी प्रामाणिकता नहीं मानी जाती उसी प्रकार आत्मविशयक वाक्यों की भी प्रामाणिकता नहीं है ऐसी बात हो तो न विशेषाथ न वाक्यस्य वस्तु अनवाख्यम ख्या क्रियान्वाख्या व वा प्रमाण्या प्रमाण्य कारण किमतरहि निश्चित फल यत्र नास्ति प्रमाण सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि उन अर्थवाद वाक्यों से आत्मार्थ वाक्यों की विशेषता है वस्तु या क्रिया का अनुवाद ही वाक्य की प्रमाणिकता का अथवा अप्रमाणिकता का स्मरण कारण नहीं है तो फिर क्या है निश्चित फल वाले विज्ञान को उत्पन्न करना वह जिसमें है वही वाक्य प्रमाणिक है और जिसमें नहीं है वही अप्रमाणिक है किंच भो पृक्षा अस्वाम स्वरूपान वाक्यान परेशु वाक्यसु फल ने फलविचित विज्ञान मुत्पते न उत्पे चेक अप्रमाण्यमित कि वा न पश्यस अद्याशोकमोह भयादसारबीजदोषनिवृत्ति विज्ञान न नृणो वाक तत्र को मोह मंत्र मंत्री त्म विश्व भगव शोचा तम मगवस्या पारम तारयुमाषद्यश्ता सोरो किया देश निश्चिम फलवच्च विज्ञान न चे विद्य स्व्य प्रमाण्ये फल विनिश्चित विज्ञानोत्पादक से किमित प्रमाण्य सद प्राण्ये चर्शपूर्ण मासदिवाक्यसु कौ विश्रम्भ सो भाई तुम हम तुमसे यह पूछते हैं कि आत्मस्वरूप का निरूपण करने वाले वाक्यों से सफल और निश्चित विज्ञान उत्पन्न होता है या नहीं यदि उत्पन्न होता है तो उसकी अप्रामाणिकता कैसे हो सकती है क्या तुम उस विज्ञान का अविद्या शोक मोह और भय आदि संसार के बीजभूत दोषों की निवृत्ति रूप फल नहीं देखते क्या तुम उस अवस्था में एकत्व देखने वाले को क्या मोह और क्या शोक है नारद कहते हैं भगवान वह मैं केवल मंत्र मंत्रवेदता ही हूँ आत्मवेदता नहीं हो मैं शोक करता हूँ ऐसे मुझको हे भगवान शोक से पार कर दीजिए इत्यादि प्रकार के सैकड़ों उपनिषद वाक्य नहीं सुनते क्या सोरोदित इत्यादि वाक्यों में इसी प्रकार निश्चित और सफल विज्ञान है यदि नहीं है तो भले ही उसकी अप्रामाणिकता रहे उनकी अप्रामाणिकता से सफल और निश्चित विज्ञान उत्पन्न करने वाले वाक्यों की अप्रामाणिकता क्यों होनी चाहिए यदि उनकी अप्रामाणिकता मानी जाए तो दर्श पूर्णमासादि विषयक वाक्यों में ही क्या विश्वास किया जा सकता है ननु दर्श पूर्णमाशादि वाक्यानाम पुरुष प्रवृत्ति विज्ञानोत्पादकवात्त प्रामाण्यम आत्मविज्ञानवाक्यसु तत्रस्ती पूर्वपक्ष दर्श पूर्णमाशादि वाक्यों की प्रामाणिकता तो पुरुष प्रवृत्ति संबंधी विज्ञान के उत्पन्न होने वाले होने से है आत्मविज्ञान विषयक वाक्यों में यह बात नहीं है दोषः प्रामाण्य प्रामाण्य च प्रवित्ति सत्य नईस दोषा प्राण्यकारणोपत्माण्यकारोक्तमें न्यत अलंकारचा यवृत्तिबीजनिरोधफलविज्ञानोत्दक आत्मतिदकवाक्याण्यकार शांति ठीक है ऐसा ही है किंतु यह कोई दोष नहीं है क्योंकि आत्मविज्ञान विषय वाक्यों में भी प्रामाणिकता का युक्त युक्त कारण उपलब्ध है प्रामाणिकता का कारण जैसा ऊपर बताया गया है वही है दूसरा नहीं सब प्रकार की प्रवृत्ति के बीज का निरोध जिसका फल है ऐसे विज्ञान का उत्पन्न करने वाला होना तो आत्म वाक्यों का भूषण है यह उनकी अप्रामाणिकता का कारण नहीं हो सकता विज्ञाय युक्त विज्ञा प्रज्ञा कुदिवचना वाक्यांथ विज्ञान व्यतिरेक उपासनाथ सत्य में किंतु नापूर्व विध्यथता पक्षे प्राप्तस्य निमार्थ। देव देव इसके शिवाजी जो कहा कि आत्मा को जानकर तद्विषयक बुद्धि करे इत्यादि वाक्य वाक्यार्थ विज्ञान से अलग उपासना के लिए है सो यह तो ठीक है किंतु यह अपूर्व विधि नहीं हो सकती बल्कि एक पक्ष में प्राप्त होने वाली उपासना का नियम करने के लिए ही है कथम पुनरुपासनस्य पक्ष प्राप्ति ही यता परिशेष्यादात्मविज्ञान स्मृति सतति नित्य भी हित पूर्वपक्ष किंतु एक पक्ष में उपासना की प्राप्ति कैसे हो सकती है क्योंकि ऊपर यह कहा जा चुका है कि परिशेषतः आत्मविज्ञान संबंधने स्मृति का प्रवाह नित्य प्राप्त ही है बाढ़ यद्यप्य शरीरारंभाक कर्मण नियत फ कर्म फलवाद्य ज्ञान प्राप्तव्यवश्यम भाई प्रवृत्तिर्वान का लब्धवृत्ते कर्मण मलियस्वान्क्स्वादी प्रवृत्तिवत् पक्षे ज्ञान प्रवृत्ति दौर्बल्यस्मागवैराग्या साधन बलावन आत्म विज्ञान स्मृति संतति सतति नियतव्या तत्पूर्वा कर्तव्या प्राप्तवादोचा तस्माज्ञान स्मृतिसंतान नियम विध्य विज्ञा प्रज्ञा कुदी वाक्या अन्यासंभवात सिंह ठीक है यद्यपि ऐसा ही है तथापि शरीर शरीरारंभक कर्म का फल निश्चित होने के कारण सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी वाणी मन और शरीर की चेष्टा अवश्यंभावनीय ही है क्योंकि जो कर्म फलोन्मुख हो चुका है वह तो छुटे हुए बाण आदि की प्रवृत्ति के समान अधिक बलवान है ही अतः एक पक्ष में ज्ञान प्रवृत्ति की दुर्बलता प्राप्त होती है अतः त्याग वैराग्यादि साधनों के बल का आश्रय लेकर आत्म विज्ञान स्मृति के प्रवाह का नियमन ही करना होता है उसे अपूर्व रूप से नहीं करना पड़ता क्योंकि हम कह चुके हैं कि आत्मज्ञान होने पर वह प्राप्त ही है अतः विज्ञान प्रज्ञा कुरवी इत्यादि वाक्य प्राप्त विज्ञान के स्मृति के प्रवाह को नियम विधि के लिए ही है क्योंकि उनका अन्य अर्थ होना असंभव है इदम् नन्वनात्मोपासन शब्द प्रयोगा येत उपासीद न प्रियादि गुण एवोपा कि प्रियादुणव प्राणाद्योपा तथेहादप्रयोगा आत्मगुण वदना वस्तुपाश्य मिति गम्य पूर्व पक्ष किंतु आत्मा शब्द के आगे इति शब्द का प्रयोग होने से यह अनात्मोपासना जान पड़ती है जिस प्रकार प्रिय मित्य तद उपासिता इत्यादि वाक्यों में प्रियादि गुण ही उपास्य नहीं है तो फिर कौन उपास्य है प्रियादि गुणवान प्राणादि ही उपास्य है उसी प्रकार यहाँ भी इति जिसके आगे है ऐसे आत्मा शब्द का प्रयोग होने से यही जान पड़ता है कि आत्मा के समान गुणों वाले अनात्म वस्तु ही उपास्य है आत्मोपास्यवाक्यवैलक्षण्या परेण च वक्षति आत्मा लोक मुकाशित ताक्य आत्म उपास्ना प्रेतो द्वितया एवेति एवती इह तो इति शूयते ये पात्मशब आत्मे इति अतो इति आ नात्मोपा आत्मगुण्च्यवगम्यतेवा आध्यात्म का उपास्क बतलाने वाले वाक्य से इसकी विलक्षणता होने के कारण भी यह वाक्य अनात्मोपासन संबंधी ही है आगे श्रुति कहेगी आत्मान एव लोकमुपासित वहाँ इस वाक्य में उपास्य रूप से आत्मा ही अभिप्रेत है क्योंकि आत्मान एव इस प्रकार आत्मान पद में वहाँ द्वितीय सुनी जाती है किंतु यहाँ द्वितीय नहीं सुनी जाती और उपासित इसमें आत्मा शब्द के आगे इति भी है अतः यही ज्ञात होता है कि यहाँ आत्मा उपास्य नहीं है अपितु आत्मा के समान गुण वाला उससे भिन्न अनात्म ही उपास्य है न वाक्यशेष आत्मन उपास्य गमात, अस वाक्य शेषे गम्यते। तदैतत् पदनियम सर्वस्य सर्व यदयमात्मा अंतरतरम यदयमात्मा आत्मा एवावेत सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि वाक्यशेष में आत्मा ही उपास्य रूप से जाना गया है इसी वाक्य के अंत में उपास्य रूप से आत्मा ही जाना जाता है यथा यह, यह जो आत्मा है वही इस संपूर्ण जगत का प्राप्तव्य है यह जो आत्मा है अंततर है आत्मा ही को कौज इदी प्रवेश दर्शन प्रतिषेधा चेत यसमन प्रवेश उक्त दर्शन वार्यते थम न पश्य प्रकृतपना तस्त्मुपायमे चेत पर पक्ष किंतु शरीर के भीतर प्रविष्ट आत्मा के दर्शन का प्रतिषेध होने से उसका सिद्ध होता है जिस आत्मा का प्रवेश बतलाया गया है उसी के दर्शन का तम इस वाक्य के तम पद से ग्रहण करके निषेध करते हैं अतः तो आत्मा का अनुपाष्यत्व तो ही सिद्ध होता है न अकृष्ण दो दर्शन क्रियाविशिष्टत्वेन क्रियाविशिष्टस्यात् प्रतिषेधों कृष्णदोषाभिप्राएपास्पतिषेधा प्राणनादी क्रियाशिष्ट विशेषणा आत्मनिदुपानेत प्राणनादेक्रियाशिष्ट सैत्मचनमक सैत एकैके न बवती इति अतो अनेकैक विशिष्टत्वात्मा कृष्णस्वादु कृष्णवादुपास्य एवेति सिद्धम सिद्धांती यह बात नहीं है वह तो असंपूर्णता रूप दोष के कारण है अर्थात आत्मा के दर्शन का प्रतिषेध तो उसमें असम्पूर्णता रूप दोष के अभिप्राय से है आत्मा के उपास्यत्व का प्रतिषेध करने के अभिप्राय से नहीं है क्योंकि प्राणनादि क्रिया विशिष्टत्व से उसे विशेषित किया गया है यदि आत्मा का उपास्यत्व अभिप्रेत न होता तो अकृष्णोषोतः एक, एक, एक न भवति इस वाक्य से प्राणनादि एक एक क्रिया से विशिष्ट आत्मा को असम्पूर्ण बतलाना व्यर्थ होता अतः यसिद्ध होता है कि जो एक एक क्रिया से विशिष्ट नहीं है वह आत्मा तो पूर्ण होने के कारण उपास्य ही है इति यस्वामशब्द प्रयोग आत्मशब्द प्रतयो आत्मत तो विषयनाथ तो अत्म उपासी मवश्यत तथा चाथादत्मने शब्द प्रत्याज्ञा साम नेति नेति अरे विज्ञाता जानीयात अतः विज्ञात्री यतो यचो निवर्त अप्य मनस सह इदी सृतिभ्यू आत्मनमे लोक मुकाशीत उपासना प्रसंग परत्वान् प्रसंगाक तथा शब्द का जो उसके आगे इति शब्द लगाकर प्रयोग किया गया है वह आत्म आत्मतत्व को परमार्थतः आत्म शब्द और आत्म प्रत्यय का अविषय सूचित करने के लिए है नहीं तो श्रुति आत्मानुपासित तो आत्मा की उपासना करे ऐसा ही कहती ऐसा कहने पर आत्मा में स्वतः ही आत्म शब्द और आत्म प्रत्यय की विषयता अनुमोदित हो जाती और ऐसा होना यह नहीं है यह नहीं है अरे मैत्री विज्ञाता को किस से जाने वह स्वयं अविज्ञात किंतु दूसरों का विज्ञात है जहां से वाणी उसे न पाकर मन के सहित लौट जाता है इत्यादि श्रुतियों के अनुसार इष्ट नहीं है और आत्मरूप ही लोक की उपासना करे ऐसी जो श्रुति है वह अनात्मोपासन के प्रसंग की निवृत्ति करने वाली होने से कोई भिन्न प्रकार का वाक्य नहीं है